ईशावास्य उोपनिषद का प्रारंभ होगा मुक्ति के उपनिषद में वेदों के शाखाओं का नाम है श्री राम हनुमान संवाद श्री राम उवाचक ऋग्वेदादि विभागन वेदा चुर ईरीदा उपनिषदस्तथा ताखाने्यूस्तासुपनिषदस्तः चार वेद ऋग्वेदाद विभागन उन्म शाखा उपनिषदस्तथा उन्मे उपनिषद भी अनेक अने अंतिम भाग उपनिषद ज्ञानकांड ऋग्द तो शाखा स्युरेक ऋग्वेद की शाखा है एकस एक, एक संख्या नवाधिक शाखा यजुषो मारुताज हे मारुतात्मज यजुषो एक नवाधिक शाखा एक सौ नवशाखा यजुर्वेद में सहस्र संख्या जाता है शाखा साम पर तप करके रामजी हनुमान को संबोधन करते हैं परंतप सांवशाखा सहस संख्या ज्या हजार शाखा साम वेद में सौ से अथर्वण से स्यु स्यु पंचाश्द्भेद हरि हनुमक बंदर हरे है। हरे भेदतो पंचाश्द्भेदे अथर्वेद में एक शाखाया उपनिषद मत एक इक्कीस ऋग्वेद में यजुर्वेद में एक सौ नौ सामवेद में एक हजार अथर्वेद में पचास मिलकर के एक हजार एक सौ अस्सी प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है उपनिपूर्वक सदलि धातु से कोई कुप्रत होता है सदलि धातु विसर्ण गति अवसाधन अर्थ विसर्ण शिथिलीकरण गति गमन अर्थ अवसाधन नाश ही कु प्रत्यय करने वाले सूत्र सत्सु द्रोह दोपसर्ग कु पर धातु से सद धातु से कु प्रत्यय हुआ उपनिषद उप निषद का उप निप सद धातु से कोई प्रत्यय वह उपनिषद प्रतिपाद्य उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या ही है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उपनिषद ब्रह्म ज्ञान।, ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या अविद्याग्रंथी पहले शिथिल हो जाती है शिथिलता शली विसरण और परब्रह्म प्राप्त ही ब्रह्म विद्या उपनिषद परब्रह्म को प्राप्त करा देती है और अविद्या का पूरा नाश करा देती है अवसादन नाश तो गति विसरण गति अवसाधन विसर्ण शिथिलीकरण अवसादन है शिथिली नाश अविद्या का नाश और गति पर ब्रह्म को प्राप्त कराती है यह ब्रह्म विद्या उपनिषद है ब्रह्म ज्ञान तो ग्रंथों को भी उपनिषद कह देते हैं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से ग्रंथों को भी उपनिषद कह देते हैं उपनिषद पढ़ते हैं तो ब्रह्मविद्या पढ़ते नहीं उपनिषद ग्रंथ है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ पढ़ते हैं तो उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या है उसका प्रतिपादक कौन से ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं यह इसमें क्रम से भी शाखाओं का उपनिषद का नाम है ईशा के न कठ प्रश्न मुंडक आदि क्रम से मुक्तिपनिषद में क्रम है ए, एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद में से दो सौ कितने उपलब्ध पुस्तक में मिलता है अष्टोत्तर शतम एक सौ उपनिषद प्रसिद्ध है जिसमें एक सौ बीस तक है इन उपनिषद में दस उपनिषद के ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की जिनके प्रस्थान तर एक अंतर्गत तो भाष्य के साथ श्रवण मनन पठन पाठन परंपरा है जिनकी तो ईशावास्य का नाम पहले ईसा के न कट प्रश्न वो तो ईशावास्य यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत अंतर्गत है ये मंत्र भाग है संहिता में है ये ब्राह्मण भाग में बृहदारणिक उपनिषद है और इस ईशावास्य मंत्रोपनिषद की व्याख्या मानी जाती है बृहदारण्य का उपनिषद तो ईशावास्यम इदम सर्व मंत्र प्रारंभ होगा उसके नाम से ईशावास्य उपनिषद कर दिए ईशावास्यम यह शुक्ल यजुर्वेद के होने से इसका शांति मंत्र पूर्णमद ओम पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्थमाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम यह पर का वाचक है प्रति कवि है अवती ओम अवरक्षणे रक्षा करने वाले ओम पर है है अवते अवधातु से मानिन प्रत्यय होता है और टी का लोप हो जाएगा टी चलन से मनिन के टी का लोप होता है प्रत्येक मनिन के मन रहता है टी लोप होने से क्या बचेगा म कार मां बचेगा और जोरत त्वरत शिव्य में उपधार ऊट होता है ऊ होने के बाद सार्वधातु का अर्ध धातु के गुण हो जाएगा मनिन प्रत्य आर्ध तो के गुण होने पर उह, ओ हो गया आगे का मनन का रहेगा म कार हो गया उसी सूत्र से अवरक्षण धातु से मनिन प्रत्य होता मनन के टी का तो केवल मजता है ओम बनता है अवती थे ओम अवरक्षा करने वाले पर ब्रह्म है शुद्ध परब्रह्म वृत्ति आरूढ़ होने पर रक्षा करते हैं ब्रह्म तो नित्य है शुद्ध है वो जब तदाकार वृत्ति हो तब तो रक्षा करते हैं अवरक्षणे तो पर ब्रह्म और जो ओंकार का अर्थ परमात्मा परमेश्वर वो भी भक्त की रक्षा करते हैं अवरक्षणे से ओम शब्द ब्रह्म का वाचक है और प्रण प्रतीक है तो मंत्र वेद मंत्र का प्रारंभ होता है वेदोच्चारण किया जाता है तो प्रणव पूर्वक होता है और यह मंगलाचरण भी होता है ओंकारश्चार शब्द से द्वावी तो ब्रह्मण पुरा कंठम्धी विनया तो तस्मा मांगलिकाव मांगलिको उभद्वन ओम और अथ ब्रह्मा के कंठ से निकला पहले कंठम भित्वा विनिर्यातो ओंकार रथ शब्द तो यह वेद उच्चारण करते समय ओम करके आरंभ किया जाता है पूर्णम अद अद शब्द अदशस्तु विप्रकृष्ठ दूर में परब्रह्म के लिए अध्य प्रयोग किया पूर्णम अध वह परब्रह्म पूर्ण है व्यापक है हाँ अदक से तत्पद का लक्ष्य ब्रह्म लेना शुद्ध ब्रह्म पूर्ण है अर्थात अर्था व्यापक है आकाश के समान अपरिचिन्न है पूर्णम इदम इदम शब्द से ओपद तो का लक्ष्य लेना कार्य ब्रह्म भी लेते हैं वह भी पूर्ण है इदम पूर्णम शुद्ध ब्रह्म पूर्ण है यह तव तो पद का लक्ष्य भी पूर्ण है अध से तत्पलक्ष्य और इदम से तम पदलक्ष्य जीव जीव का लक्ष्यार्थ जीव ही पूर्ण है तो पूर्णात्न तो तो दो पुनः कैसे होगा इसलिए कहते पूर्णाथ तो पूर्ण उदच्यते पूर्ण से तत्पदलक्ष्य से यह तम पदलक्ष्य जीव उदच्यते पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जीवस्वरूप उदच्यते का तो उदय होता है निकिलता है भिन्न होता है वस्तुतः हो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति पूर्ण है व्यापक है निष्क्रिय है उसका परिणाम नहीं वो सदा है इसलिए यह पूर्ण जीव स्वरूप लक्ष्य उत्पन्न होता है औपाधिक उत्पत्ति जैसे महाकाश से घट आकाशिक उत्पत्ति घटा बनने पर उसका नाम हो जाता है उस तदंतर्गत आकाश को कहते घटाकाश वस्तु तो महाकाश से उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं उपाधि घटक की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति ऐसी कही जाती है तो यह औपाधि उत्पत्ति महाकाश से घटाकाश की जैसी उत्पत्ति इसी प्रकार और औपाधिक होने से उपाधि के कारण ही उत्पत्ति कही गई जैसे स्फटिका में रक्त दिखता है जपा उपाधि उपाधि के कारण रक्त दिखने पर भी स्फटिक रक्तवर्ण नहीं है इसी प्रकार औपाधिक उत्पत्ति कहन से वस्तुतः तो औपाधिक भेद है वास्तव भेद नहीं है औपाधिक स्वरूप का औहित तो स्वरूप है जो वास्तव स्वरूप है इसलिए पूर्णा तो पूर्ण पूर्ण तत्पति के लक्ष्य से तव पद लक्ष्य जीव पृथक निकल जाता है किंतु वस्तुतः वो एक ही है यदि पूर्ण से पूर्ण भिन्न हो गया संपूर्ण ब्रह्म ही जीव बन जाएगा तो जीव यदि है तो जीव स्वरूप का सुख दुखादि रूप अवश्य यह लक्ष्यार्थ लेना है लक्ष्यार्थ लेने पर उसका जीव अपने स्वरूप का पूर्णत्व का अनुभव नहीं कर पाता है अहम अस्मि ऐसा सम को निश्चय है चेतन समय चेतन हूँ ऐसा भी निश्चय है किंतु मैं पूर्ण हूँ ऐसे सामान्य निश्चय नहीं होता है मैं हूँ ये निश्चय सबको वेदांत श्रवण नहीं करे तो भी मैं हूँ और मैं चेतन हूँ मानते हैं किन्तु मैं पूर्ण हूँ ऐसा नहीं मानते हैं तो पूर्ण आनंद परिपूर्ण आनंद रूप ऐसा भान नहीं होता है ऐसे में आवरण मानते हैं सद अंश में चिद्द अंश में आवरण नहीं ऐसे शास्त्रकार का कथन है पूर्ण आनंद अंश में आवरण है यदि पूर्ण स्वरूप है तो भान क्यों नहीं होता है इसलिए कहते तो उसका भान होता है पूर्ण से पूर्णम आदाय पुनः का जो पूर्णत्व को लेना है पूर्ण है जो पूर्ण स्वरूप है जीव में उसका पूर्णम आदाय पूर्ण का अर्थ करना पूर्णत्वम पूर्णत्व को लेकर के पूर्ण शब्द का अर्थ तो होगा इसको कहते भाव प्रधान निर्देशक भाव अर्थ प्रधान होता है जब पूर्ण स्वरूप उसको ले करके भाव प्रधान निर्देशक का दृष्टान्त द्वे कयूर द्विवचने के वचने द्वि दो एक एक हो तो तीन ही हो गया बहुवचन होना चाहिए द्वे के ये कहना चाहिए था सूत्रकार पाणिनि निमर्श कहते द्वे कयो द्विवचन द्विवचन तब होगा यदि दो हो दो और एक मिलकर तीन हो जाते हैं तो द्वि द्विती कार्थ द्वित्वम, एक का अर्थ एकत्व द्वित्व एक है दो वस्तु में रहने वाले द्वित्वम एकम एकत्व एक, एक है मिलकर दो हुआ तो द्वीय एक अर्थ द्वितीय एकत्व एक यो हो इसलिए वृत्ति में दिया है द्वित्व एकत्व द्विवचन एक वचन है द्वितीय एकत्व द्विवचन एक बचाने तो तह दो है ना द्वित्व में द्विवचन एकत्व तो में एक तो वो वहाँ जिस प्रकार द्वि शब्द का उच्चारण द्वित्वर्थ में किया गया भाव प्रधान निर्देश पूर्ण से पूर्णत्व आदाय पूर्ण में जो पूर्णत्व है उसको ले करके उसको लेना मतलब क्या है अपूर्णत्ंश को तिरस्कार करके औपाधिकांश का तिरा तिरस्कार पुण्यत्व को लेना का था पुण्य स्वरूप को ग्रहण करना जो वास्तव पुण्य स्वरूप है उसका त्याग और ग्रहण दोनों नहीं हो सकता है तो पुण्य स्वरूप को लेने का अर्थ जो औपाधिक रूप को छोड़ देना त्याग करना उपाधि से त्याग कर दिया तो पुण्य आधा है पुण्य को ग्रहण करके उसमें अध्याय करना है टिप्पणी दिया पश्चात को लिया औपाधिक छोड़ कर जब उसित हो जाता है देखता है पूर्णमेव अवशिष्य पूर्ण स्वरूप ही केवल भान होता है रहता है पूर्ण स्वरूप और उसको अधिकारी को साक्षात्कार हो जाता है औपाधिक अंश का तिरस्कार करना यही साधन है स्वरूपतः तो अपने जीव कार्थ लक्ष्यार्थ पूर्ण है अंतकरणादि उपाधि संबंध से देहादि उपाधि संबंध से अपूर्णत्व का भ्रम अपूर्णत्व भ्रम की निवृत्ति करने के लिए औपाधिक अंश अनाथ मंस का तिरस्कार करना तिरस्कार करने पर पूर्ण ही रहता है तो पूर्ण स्वरूप भान होता है आकाश को देखते घट के साथ तो घटाकाश परिचन्न दिखता है घट को छोड़कर आकाश का विचार करेंगे तो महाकाश पूर्ण है उपाधि उपाधि देहादि को लेकर के विचार करते हैं देह अंतकण आदि परिच्छन है अल्पज्ञ है जन्म मरण वाला है संसारी है ये सब भान होता है किंतु उपाधि उपाधिकांश को छोड़ दिया अविध्या अविध्या कार्य देह अंतकरण आदि का उपाधि का त्याग कर दिया तिरस्कार त्याग का था तिरस्कार उसे मिथ्या तो जैसे जपा उपाधि है स्फटिक के पास समझ रहे जपा कुम के कान लाल दिखता है जपा कुम का रक्तबन्न इसमें दिखता है वह स्फटिका में रक्तबन्न का कारण है वास्तव स्फटिक शुक्ल वर्ण निश्चय हो जाता है तो जपाकुष पास रहने पर भी स्फटिक में लालिमा दिखने पर भी निश्चय हो जाता है यह पुष्प के कहना वर्ण दिखता है वास्तव शुक्ल स्वच्छ सु, है इसी प्रकार औपाधिकांश का तिरस्कार देहादि अनात्मों का तिरस्कार के अहम अस्मि परम ब्रह्म यह निष्ठि हो जाता है औपाधिकांश को ले करके ही परिच्छन अभाव होता है तो यो ये उपाधियांश उपाधिकंश को तिरस्कार करना अनात्मा में तो बुद्धि को छोड़ना और अनात्मा में अहम बुद्धि अहम यही तो बुद्धि अहम अस्मि देहादि में जो अहम बुद्धि है उनको तिरस्कार करने पर जब देखते थे पुण्य स्वरूप अनुभव हो, हो जाता है पुण्य में आवश्यक ओम शांति शांति शांति सर्वत्र शांति पाठ मंगलाचरण आवश्यक है वेदांत सवन करते समय भी शांति पाठ देवताओं को प्रणाम करते आयन सन्न मित्र संवर्ण मित्र वर्ण वायु अग्निशव का नाम लेते हैं शांति श्रेयांशी बहु विघ्नानी विघ्न बहुत होते हैं विघ्न निवृत्ति के लिए ही शांति पाठ मंगलाचरण किया किया जाता है आवश्यक है परंपरा तीन बार शांति पढ़ते तीन प्रकार उपद्रव के निवृत्ति के लिए उपद्रव निवृत्ति के लिए ताप निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक आधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक है देह में आत्मदेह को लेकर आध्यात्मिक देह में व्याधि आदि ताप होता है व्याधि आदि होने पर श्रवण आदि निर्विघ्न नहीं हो पाता है रोग होने पर उसकी निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते निवृत्ति के लिए प्रारब्ध में है तो भोग होगा किंतु प्रार्थना करने से परमात्मा की कृपा से जितने भी कष्ट होता है उसको साधक सहन कर लेता है सहन करने की शक्ति आ जाती है छोटे बच्चे सामान्य चीज़ के लिए रोते हैं बहुत जोर थोड़े विवेक होने पर बड़े बड़े आदमी कष्ट होता है तो किंतु रोते नहीं छोटा बच्चा जोर से चिल्लाता है किंतु विवेक होने पर ज़्यादा रोते नहीं कष्ट तो होगा कि सहन कर लेते हैं इसी प्रकार साधक अपने प्रारब्ध के अनुसार तो दुख मिलेगा प्रार्थना करने से दुख अत्यंत निवृत्त नहीं होगा हाँ कहीं कहीं स्वल्प प्रारब्ध की निवृत्ति होती है जो विशेष प्रारब्ध है उसकी निवृत्ति नहीं होती है तो भी निश्चय होता है ये प्रारब्ध कर्म साधक समझता है पर ब्रह्म पर साक्षात्कार करना है तो सहन कर लेता सहन शक्ति हो जा मिल जाती है मन में ऐसे दृढ़ता है सहन तिथिछा है तो सहन कर लेगा जानता है इसको सहन करना है यही है उपद्रव की निवृत्ति और कुछ पाप कर्म की निवृत्ति हो जाती है धर्मेण पापम अपन धर्म करने पर पाप की निवृत्ति होती है और ऐसे मंगलाचरण करने से विघ्न की पाप की निवृत्ति अर्थात जो पाप फल देना है उसको थोड़ा बंद कर दें रख रुक दें रुक जाएगा पाप कर्म रहेगा इसे कार्य में विघ्न नहीं कर पाएगा तो आध्यात्मिक और आधि दै, दैविक है आधिदैविक है वृष्टि झंझावा भूकंप आदि के द्वारा और आधिभौतिक है भूत संबंधी चौर सर्प आदि के द्वारा ये सब जितने प्रकार उपद्रव है इनकी निवृत्ति के लिए तापत्रेय निवृत्ति के लिए तीन बार शांति शांति शांति तीन बार शांति करके प्रार्थना करते तो यह परंपरा है वेदांत श्रवण करने किसी भी कार्य शुभ कार्य करने के लिए पहले मंगलाचरण करते निर्विघ्न न हो तो वेदांत श्रवण प्रारंभ से अंतिम तक भी भगवान भाष्यकार कहते साधो को ईश्वर देव आराधना पर अभावित देवताओं का आराधना देवताओं की स्तुति नमस्कार आदि अवश्य करना चाहिए तो निर्विघ्न ही वेदांत सवर्ण तजन्य फल प्राप्त हो ये विघ्न कर्म ही जब आते हैं वो पता नहीं चलता विघ्न करके वो अपने अंदर जिसको देवता जिसके ऊपर अनुग्रह करेंगे उसको श्रद्धा से जोड़ देंगे और जिसको विघ्न करना चाहेंगे तो अश्रद्धा उत्पन्न होता है हो जाती है जब श्रद्धा नहीं रहती फिर जिज्ञासा से आरंभ किया था वो छोड़ देता है तो ये विघ्न पाप जो होते हैं रोग आदि के द्वारा तो होते हैं कभी कभी श्रद्धा असद्धा हो जाने पर फिर श्रवण पूरा नहीं कर पाते हैं और श्रवण पूरा नहीं करने वाले बहुत का अनुभव होगा जितना आरम्भ करते कितने पूरा करते हैं और श्रवण पूरा कर लेने के बाद भी मनन नहीं कर पाते हैं बहुत तो मनन भी नहीं जानते हैं मनन कहा तो सोचते खाली उसका स्मरण करो दो बार उसको सुन लो केवल श्रवण ही अथवा स्मरण मनन नहीं है स्मरण करना कहते कथा करने वाले हम जो कहते उसको जाकर मनन करो मनन करो तो जो कहा उसको फिर स्मरण करो क्या क्या कहा स्मरण अलग मनन अलग मनन होता है श्रवण के बाद क्या जाता है है कि निवृत्ति के लिए शास्त्र में जो कहा गया वो कैसे हो सकता है अद्वितीय ब्रह्म कैसे हो सकता है युक्तिया संभावित तत्वानुसंधानम युक्ति से कैसे संभव है इसका अनुसंधान करना मनन है युक्ति युक्तिपूर्वक भाष्य टीका आदि में ये सब प्रक्रिया मनन करने के लिए युक्ति विद्य के द्वारा परिष्कार वही श्रवण मनन का वही श्रवण का फल है श्रवण करते करते वेदांत श्रवण भाष्य टीका के साथ मनन भी हो जाता है दोनों हो जाता है श्रवण मनन तो ये विघ्न निवृत्त होने पर श्रवण के बाद मनन होता है और मनन के बाद निधि साक्षात्कार होता है ये विघ्न नहीं हो तो विघ्न होने पर नहीं हो पाता है कभी तो उपनिषद पूरा श्रवण नहीं कर पाते कोई श्रवण करने पर मनन नहीं करते हैं मनन करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए मनन करने के किसका सामर्थ्य नहीं अथवा कोई श्रद्धा नहीं कोई मनन नहीं जानते हैं अथवा विषय में आसक्ति के कारण वासना के कारण मनन नहीं होता निधि क्या होगा छोड़ करके विषय में प्रवृत्त हो जाते हैं ये सब विग्रह है पाप के कारण और निधि ध्यास भी ठीक नहीं समझने से कोई कहते हैं करना क्या जरूरत है सीधा ही करो मनन करके जब प्रमेय संशय की निवृत्ति नहीं हो तो निधिध्यासन नहीं होता है और निधिध्यासन और एक उपासना अहंकर उपासना इसका भेद इसमें शास्त्र में जब आएगा बताएंगे भेद को नहीं समझने से बहुत लोग ते ज़्यादा पढ़कर क्या लाभ साधन करो साधन क्या करेंगे सोहम, शिवह अहम ब्रह्म रटते रहेंगे वो ये रटने से एक उपासना है किन्तु वेदांत सवर्ण मनाने निधि जो वेद में कहा गया सबसे श्रेष्ठ साधन वो नहीं है वो उपासना अलग है ये श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यातव्य श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधना और उसके बिना निधि ध्यास श्रवण मनन के बिना निधि नहीं होता है जो निधि कहते उसको कहते उपासना यदि अहम ब्रह्मे से चिंतन करते तो उसको अहंग उपासना कही जाती है अन्य उपासना के अपेक्षा श्रेष्ठ है किंतु श्रवण मनन निधि से निकृष्ट है इसलिए ये श्रवण काल में मंगलाचरण पूर्वक ही श्रवण होता है ये नियम है और ग्रंथ मंगलाचरण करने के बाद ही ग्रंथ खोलना ये नियम है पहले आकर पुस्तक खोल करके पढ़े कभी कभी पहले पढ़ते रहते हैं म शांतिपूर्ण पाठ शुरू हो गया किन्तु अपना पढ़ना समाप्त नहीं हुआ फिर थोड़ा बीच में सोना सुनोज अथवा कोई कोई शांति पाठ में समझते कि शांति पाठ होता रहेगा बाद में जाएंगे जैसे कि शांति पाठ श्रवण के अंतर्गत नहीं ऐसा नहीं शांति पाठ श्रवण के अंतर्गत और अवश्य ही शांति पाठ के पूर्व उपस्थित हो ये नियम अभ्यास करे तो हो जाता है जो लोग अभ्यास करते देर में आने का साढ़े में समय रखो सात रखो आठ रखो नौ रखो ग्यारह रखो बारह रखो देर में आने वाले देर में आएंगे हिसाब कर आएंगे अभी शांति पाठ का समय और जो शीघ्र आना चाहता है शांति पाठ में वो हिसाब करके पहले आ सकते आते दूर से भी आ जाते हैं पास वाले भी सोचते हैं अभी शांति पाठ होता होगा तो शांति पाठ श्रवण के अंतर्गत है श्रवण करने के पहले शांति पाठ करके पुस्तक खोलें और पढ़ने के बाद जो पूरा होता है अभी शांति पाठ होते ही तुरंत बंद करके इधर उधर करना नहीं पुस्तक ऐसा रहेगा शांति पाठ हो जाएगा उसके बाद पुस्तक बंद करें क्योंकि शांति पाठ उसके अंतर्गत तो ये भी परंपरा है शांति पाठ के पहले पुस्तक खोलना नहीं शांति पाठ होने या तो पुस्तक खोलना पढ़ना फिर जब शांति पाठ करें पुस्तक इसे रख दो शांति पाठ करो पढ़ना उसके बाद पुस्तक बंद करो ये भी नियम है और शांति पाठ के समय में जितने हो सकता है खाली पाठ नहीं ध्यान परमात्मा का चिंतन इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए यह आवश्यक है ऐसे में प्रमाद होने के कारण बहुत लोग श्रवण पूरा नहीं कर पाते अथवा श्रवण जन्य फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो प्रमाद नहीं करें ध्यान चिंतन परमात्मा की प्रार्थना प्रत्येक समय में साधु को तत्पर श्रद्धा मालते ज्ञानम तत्पर सहित हैं तत्पर होना चाहिए प्रमाद का विपरीत है प्रमाद होने पर तत्परता नहीं होती है तत्पर रहे और ये भी अभ्यास करे बैठने का एक घंटा वेदांत तो शब्द होता है तो एक घंटा बैठने का भी हो आसन लगा करके स्थिर होकर के सीधा होकर के बैठे ऐसे अभ्यास करें इसके साथ साथ ये भी आसन उप, उपासना करने के लिए मंत्र जप पर ध्यान करने के लिए आसना संभवत ब्रह्म सूत्र है बैठ कर करना है इसलिए स्थिर सुखम आसनम स्थिर होकर के सुख से बैठे तो चिंतन होता है जो स्थिर होकर के नहीं बैठ पाते हैं चंतन में चं, चंचल होता है शरीर में भी चांचल्य है तो मन भी चंचल है मन चांचल्य का द्योतक होता है बायो, शरीर के में इंद्रिय का चांचल्य इंद्रिय चांचल्य है तो कभी बिना मतलब थोड़े कुछ इधर बाएं देखो डाए देखो ऊपर देखो नीचे देखो कभी पीछे देखो ये सब होता है इंद्रिय देखना है नहीं सब इंद्रिय का चांचल्य जब मन स्थिर हो कुछ देखना सुनना जरूरत नहीं है केवल जितने जो श्रवण करने के बैठे वो श्रवण करें और अब अवलोक आचार्य मुख आचार्य को देख करके मुख सीधा करके बैठे ऐसा करके जब पुस्तक देखें नहीं तो सामने आचार्य केवल और इधर उधर नहीं देखे और चिंतन करें जैसे अर्थ उसको ग्रहण करने का प्रयास करें एकाग्र होने पर ग्रहण होता है एकाग्रता नहीं हो तो ग्रहण नहीं होता है छोटी छोटी कभी कभी कभी कभी सलकता है ये तो मालूम है बहुत बार सुन लिया करके फिर मन को ढेला करके छोड़ देते छोड़ते हैं मतलब क्या ब्रह्मांड में मन घूमता है जब ऐसे में आदर बुद्धि नहीं हो महत्व बुद्धि नहीं हो मन भागता है आदर बुद्धि महत्व बुद्धि हो तो वास्तव छोटी छोटी चीज़ को भी हम करे जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं श्रवण करते सुनते समय यह हनुमान ने बहुत बार सुन लिया क्या बार बार बहुत बार तो सुन लिया किंतु कर लिया नहीं कितने कर लिया कर पाते हैं नहीं कर पाते देखना करना क्यों नहीं कर पाए क्यों नहीं करेंगे ऐसे विचार करके करना चाहिए अब बैठते समय सीधे होकर आसन लेकर बैठना प्रयास करें वेदांत श्रवर्ण सबसे प्रधान अंगी है मनन दृधि आसन की अपेक्षा भी स्रवर्ण प्रधान है श्रवण से ज्ञान होता है क्योंकि प्रमाण का विचार प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाकरण प्रमाणम मनन निदिध्यासन ये दोनों प्रतिबंधक का निवर्तक प्रतिबंध असम्भावना और विपरीत भावना ये दोनों की निवृत्ति के लिए मनन निधिधिहासन ज्ञान होता है श्रवण से श्रवण को कहा गया अंगी मनन निधि उसका अंग है तो अंगी प्रधान है टीका के साथ पाठ चलेगा यहाँ टीकाकार आनंद स्वामी सब भाष्य के ऊपर टीका उन्हें लिखी उनको प्रस्थानत रही टीकाकार रह। और वाचस्पति मिश्र भी टीकाकार है षठ दर्शन के ऊपर छः दर्शन भाष्य के पे टीका वाचस्पति मिश्र ने लिखी जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका का नाम भामती है और षठ दर्शन के ऊपर टीकाकार किंतु प्रस्थानत रही भाष्य के ऊपर उनके भाष्य के कुछ प्रकरण ग्रंथ के ऊपर भी टीकाकार स्वामी आनंद येनात्मना येनात्में व्या विश्वशेष सोहम देहद्दिश साक्षी वर्जितो देह तदुण येन आत्मना आत्मनाशा विषम अशेषतः व्या सो देहदाक्षी देह, देह तद्गु वर्जिता अहम अस्मि, सो अहम् अस्मि, अस् परमात्मा मैं हूँ किश पर आत्मनाशा परेण आत्मनाशा आत्मना ईशा परमात्मा ईशा ईश्वरेन। ईश प्रातिपदिकृतीयांत ईशा ईश्वरेण अब ईशावासी में आएगा परेणात्मा ना ईशा परमात्मा ईश्वर के ईश्वर से विश्वम अशेषतः व्याप्तम सारा ब्रह्मांड व्याप्त हे परमात्मा से व्याप्त भगवान गीता में कहते हैं मया ततम इदम सर्व परमात्मा से व्याप्त है जिस परमात्मा से सारा विश्व पूरा पूरा व्याप्त है सो हम देहाहद्वयी साक्षी देहद्वय साक्षी देहद्वय साक्षी कहने से स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर साक्षी है कारण शरीर का भी साक्षी है किंतु देह देहद्वयी साक्षी से ले कहते हैं टिप्पणी में दिया है जो व्याख्या करते हैं व्याख्या करने के लिए अधिकार है जब अज्ञान निवृत्त हो जाए ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्त हो जाए आवरण रहित तो हो जाए निरावरण हो उसका ही व्याख्यान विवरण करने में अधिकार निरावरण सेवा त्र विवरणाधिकार्वनयत द्वयितुग्तम अन्यथा त्रयी सियादेय टिप्पणी में दिया देह तीन स्थूल सूक्ष्म कारण किंतु तो ज्ञान होने के बाद कारण सर अज्ञान निवृत्त तो हो जाता है कुछ स्वल्प बाधित तो रहता है वो अलग ही किंतु देहद्वेय तो रहता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अज्ञान आवरण नष्ट हो जाता है आवरण नष्ट होने से ही विवर निवरण निरावरण से निर्गतम आवरण आवरण नष्ट हो गया ज्ञानी वही व्याख्या करने के लिए आचार्यत्व के लिए अधिकारी है इसलिए सूचित करने के लिए देहद्वी साक्षी का वर्जित देह तदगुण ही देह तदगुण ही वर्जित देह से रहता देह धर्म से भी रहता देह देहधर देह, दर, देह दर का जो साक्षी है स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो साक्षी है दृग रूप जिसको हम देखते हैं वो उसका धर्म हम में नहीं रहता है दृश्य दंड है पुष्प है पुष्प का गंध रूप पुष्प में है पुष्प का गंध बाय में आ जाता है पुष्प का रूप पुष्प तो पुष्प का जो धर्म हमें नहीं है हम पुष्प को देखते घट को देखते घट धर्म हमें नहीं है तो देह द्वय का साक्षी होने से देह और देह गुण से रहित देह भी दृश्य हो हमसे भिन्न दृश्य वस्तु ज्ञान पदार्थ दृक्ष भिन्न होता है तो देह-द्वय भी दृश्य होने के कारण देह रहित है स्वयं और धर्म से रहित देह तदगुण ही वर्जित शुद्ध स्वरूप है ये मंगलाचरण आनंद गिर समेगा इसमें यही कह दिया जो परमात्मा है व्यापक वही मैं हूँ और अपने स्वरूप देह साक्षी कहकर इसके दृघ रूप चेतन है देह गुण कह करे संसार धर्म रही शुद्ध है अज्ञानी के कारण ही ये अपने को दुखी संसारी मानता है ईशावास्य इत्यादि मंत्राण व्याचिख्या सिर भगवान भाष्यकारस तषा कर्मश्यशा तबद्युद्यशाभाष्यम इत्यादि मंत्र मंत्र का बहुचंद मंत्रों को व्याख्या करना चाहते भगवान कह भाष्यकार व्याचिख्यासु व्याख्यात व्याख्या करना चाहते हुए भगवान कह भाष्यकार तमसेषत्वशा तबत विद्यति तंत्रणाभाष्यादी मंत्र कर्म का शेष है कर्म का अंग है ऐसे मीमांस के लोग कहेंगे कर्म के अंग है मीमांस के लोग का, लो का मत है कि सारे आमना से क्रियार्थवाद अनर्थकम अतदर्थान तस्मादित्यम वेद सौ कर्मपरक क्रियापरक है जो क्रिया प्रतिपादक कर नहीं कर्म प्रतिपादक कर नहीं वो अनर्थक ही तो मंत्र भी कर्म का प्रतिपादक होंगे अर्थात कर्म का अंग होंगे अंग कर्मानुष्ठान करते समय कुछ अंगानुषणान करते हैं प्रयोग समय वेत अर्थ स्मारकत्व मंत्रत्व अनुष्ठान काल में अर्थ को स्मरण करने के लिए मंत्र उच्चारण किया जाता है बर्देव सदनम दामी कुशलवन करते हैं चेतन करते हैं तो मंत्र बोल करके चेतन करें अर्थ प्रकाशन अनुष्ठान सम्वेत अर्थ प्रकाशन प्रयोग संभ्यत अर्थस्मारक प्रयोग संभ्यत अर्थकास्मारक का मंत्र है अर्थस्मारक होता है मंत्र अर्थ को स्मरण दिलाने के लिए यद्यपि अर्थ स्मरण अन्य प्रकार हो सकता है ब्राह्मण कहेंगे उनका स्मरण करो चिंतन करो तो यजमान कर सकता है तभी तो इसको कहते नियम विधि जब अर्थस्मरण अन्य प्रकार हो सकता है किंतु तो विधान किया कि आर्थ, आर्थ, मंत्रा। तो गया अर्थ मंत्र तो अर्थरव स्मर्तव्य मंत्र स्मर्तव्यो अर्थ मंत्र से ही स्मरण करना चाहिए क्योंकि मंत्र नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा ये होता है नियम विधि नियम विधि निधितायम पाक्ष के सी त्र चाप्त परिसंख्ये जी अत्यंत तो अप्राप्त होते विधि विद्धि है जब विधान किया जाता है किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। तो पाखी पाक्षी के सति एक पक्ष में मंत्रक के द्वारा भी कर सकता है मंत्र के बिना भी चिंतन कर सकता है विहीन अवहंती विदान को कूट करके तुसा निकालता है तो वहाँ अवघात नहीं पीट करके पत्थर में घिस करके नख से तुसन निकाल सकता है किंतु एक पक्ष में अवघात प्राप्त हुआ अन्य पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ तो वहाँ नियम विधि है अवघातने वैतुषीकरणम वा संपादनम अवघात कुट करके इसी प्रकार अर्थ चिंतन मंत्र के बिना भी हो सकता है किंतु मंत्र का उपदेश किया गया तो मंत्र पाठ करके ही अर्थ अर्थस्मरण करें तो मंत्र प्रयोग कर्म अनुसार करते समय अर्थ के स्मारक होते हैं तो ईसाबाशादि मंत्र भी मंत्र होने के कारण कर्म कांग होगा ये कहते हैं तो कर्म से श्रेषत्व शंका का पहले विदास करते ये तो उपनिषद है ज्ञान कांड कर्म के अंग नहीं पहले उसका निराकरण करते हैं क्यों निराकरण करते हैं आगे कहते तथा ही कर्म जड़ा है केचन मन्यंते सम कर्म सु जड़ा है कर्म जड़ा कर्म में जड़ा है जड़ बुद्धि वाले को जड़ शब्द से कहा कर्म में दुराग्रह वाले पूर्वी मां से लोग कहते कर्म ही करना है कर्म से सब कुछ हो कर्म करेंगे स्वर्ग प्राप्त करना ही मुख्य है और कोई मोक्ष नहीं है अपामसोमम सोमम अमृताभूम कर्म करके सोम रस पानी के अमुक्त होगी बस कर्म सु जोड़ा जोड़ा बुद्धि वाले जल धातु से पचाद अच होदय और डाल डालै रल घातने ल को ड हो जा जड़ जड़ बुद्धि वाले दुराग्रह करने वाले केचना मन तेस्म मानते थे लट्स में लीट अर्थ में मानते थे मानते थे मानते क्या ईशावास्तम इत्यादि मंत्रा कर्म शेषा मंत्रिशेषाद ऐसे तुवादिमंत्रव वाक्य में तो कह दिया इसी में अनुमान है ऐसे में अनुमान है जो न्याय पढ़ते हैं उनको अनुमान समझ आ जा जाएगा नहीं तो इसमें पता नहीं चलेगा एक वाक्य के अंतर्गत अनुमान अर्थापति आदि कहे जाते हैं इसमें पक्ष कहाँ तक होगा कहाँ तक होगा मंत्र मंत्रा तो। वास्तवित आद मंत्र ये पक्षे है साध्य क्या होगा कर्म से सत्वम कर्म शेषा प्रतिज्ञा वाक्य कहाँ तक है कर्मशेषा ईशावास्य मत्यादि मंत्रा कर्मशेषा ऐसे कहते पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य है यहाँ तक प्रतिज्ञा है पक्ष भी है असाध्य कहने के लिए वाक्य कर्म शेषा <coughs> हेतु है मंत्रत्व मंत्रिशेषात् मंत्र मंत्र, तो मंत्र, तो मंत्र मं क्योंकि मंत्र है ईशावास्यादि मंत्र कर्म के अंग होंगे क्योंकि मंत्र है मंत्र मंत्रवा विशेषाद जैसे धूमवत्वाद मंत्रवाद मंत्र मंत्र होने के कारण कर्म का अंग होंगे जैसे मंत्र ईषेत्वादि मंत्रवध ईषे ऊर्जे ईषे ता छिन्न ऊर्जि छिनति अच्छा ईषेत्व शाखा छिन्नति तो ईषेत्व ऊर्जि ऐसा आया वो मंत्र जैसे शाखा छेदन करते समय आर्जन करते समय मंत्र पाठ करते हैं इसी प्रकार वो कर्म का शेष हुआ क्योंकि मंत्र है तो ये भी सबसे आदि मंत्र है इसलिए कर्म का अंग होगा ऐसा उनका अभिप्राय है यदि कर्म का शेष है तो क्या आपत्ति है तो कहते अतः पृथक प्रयोजन आदि अभाव अव्याख्या तान प्रत इसलिए क्या कहते पूर्व मैं स लोग कर्म का जो प्रयोजन है फल है वही कर्म मंत्र का हो गया अलग इनका कोई कर्मकांड के अपेक्षा भिन्न प्रयोजन प्रयोग है ही नहीं इसका कोई फल ही नहीं है इसको व्याख्या क्यों करना कर्म कांड में जितने सब व्याख्यान हो गया पूर्व मीमांसा में अर्थात वो धर्म जिज्ञासा करके एक जैवीन महर्षि ने धर्म के ऊपर विचार के लिए पूर्व मीमांसा सूत्र और सावर स्वामी ने बादश्य लेकर व्याख्या शो हो गई फिर यहाँ उत्तर मीमा में ये उपनिषद वाक्यों का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं इनकी व्याख्या करने नहीं चाहिए इनका कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं क्योंकि कर्म का अंग है और जो कर्म का अंग है उनके ऊपर विचार पूर्व मास में हो गया इनका पृथक को कोई प्रयोजन कर्मकांड के अबे पृथक प्रयोजन नहीं है और प्रयोजन नहीं इसका कोई अधिकार अलग नहीं है इसका कोई विषय अलग कुछ नहीं इस मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है विशेष अब विषयचाधिकारी चबंध प्रयोजन बिनाबंध ग्रंथा नैव नव सच्यते चार्य होते ग्रंथ में विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन ग्रंथ के आदि में अबंध बिना मंगल बिना ग्रंथा नहीं वो सच्यती ग्रंथ प्रसस्त नहीं होता है अर्थात तो पहले अनुबंध का ज्ञान हो तो ग्रंथा अध्ययन में प्रवृत्ति होती है तो ये जो दिया प्रयोजनादि अभावात प्रयोजनादि अभावत्में आदिपत्य लेना अनुबंध कितना अनुबंध लेना तीन लेना एक प्रयोजन हो गया और तीन हो गया विषय अधिकारी संबंध ये प्रयोजन आदि नहीं है इनका कोई प्रयोजन फल नहीं है कोई इसका विधेय विषय नहीं है कोई संबंध नहीं और इसका अधिकारी कोई नहीं मंत्र पढ़ने का व्याख्या करने का क्या प्रयोजन है कोई जरूरत नहीं है अभावत इति इति कर्म जड़ा मान्य तेम मानते थे इसलिए व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं उनके प्रति कहते उनका निराकरण करते भगवान भाष्यकार ईशावास्यदि मंत्रा कर्मस्विनियुक्ता तेषा कर्म शेष से आत्मनो याथात्म प्रकाशक भगवान भाष्यकार कहते हैं ये जो ईशावास्य इत्यादि मंत्र है कर्मसु अवियुक्ता कर्म में इनका विनियोग नहीं होता है कर्म में विनियोग होता है ऐसा पूर्व मीमांसाओं का मत है मीमांसकों का मत है क्योंकि उनके मत में कर्म ही पुरुषार्थ साधन मुख्य साधन इसलिए कर्म का शेष ही से कहते हैं भगवान भाष्य कर पहले व्याख्या करने के पहले कहते ये मंत्र कर्म में विनियुक्त तो नहीं होते कर्म में इनका विनियोग नहीं होता है कर्म में विनियोग होता तो इनका कोई पृथक प्रयोजन नहीं तो व्याख्यान नहीं करना चाहिए किंतु इनका विनियोग कर्म में होता ही नहीं क्यों नहीं होता हेतु देते हे तेसाँ अकर्मशेष से आत्मन या थात्म प्रकाशक मंत्राण आदि मंत्रों का क्या प्रयोजन है आत्मनो याथात्म प्रकाशकवाद आत्मा के याथ्यात्म का प्रकाशक यथारूप का प्रकाशक प्रकाशक का जनक प्रकाश अर्थ ज्ञान ज्ञान मंत्र का प्रकाशक मंत्र के बोधक ज्ञापक किसी का आत्मनः या अर्थात्म स्वरूप आत्मा की यथार्थ स्वरूप का ज्ञापक है कौन मंत्र आत्मा के साहेब अकर्म शेष कर्मणाम शेष कर्मशेष न कर्म शेष इति अकर्म शेष कर्म का अंग नहीं आत्मा अकर्म शेष जो आत्मा शुद्ध आत्मा किसी कर्म का अंग नहीं होता है शुद्ध स्वरूप है ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोधक है, है। मंत्र यथार्थ स्वरूप का बोधक होने से कर्म में इनका विनियोग नहीं होता है कर्म स्विनियुक्त आई टीका में दिया इसे त्वाई थी शाखा छिन्नतिर्जे त्वाई थी शाखा अनुमाष्टि ईशे त्वा ऐसे मंत्र पढ़ करके शाखा पला से शाखा का छेदन करता है मंत्र वेद में वाक्य आया तो पला शाखा का छेदन करते इसे ऐसा बोल करके छेदन करें उनका जैसे विनियोग करने के लिए प्रमाण है इसी प्रकार यहाँ कर्म में इनका विनियोग नहीं होता है विनियोग नहीं होता है क्यों ये कर्म में चार प्रकार है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पांच प्रकार है, है वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पंचात्मक है ये अर्थ संग्रह में आता है उसमें विधि चार प्रकार है विधि मंत्र नामध निषेध अर्थवाद पांच प्रकार वेद में पांच प्रकार वाक्य है विधि चार प्रकार उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि अधिकार विधि तो उत्पत्ति विनियोग बि, प्रयोग अधिकार अर्थवाद विधि उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अर्थवाद उत्पत्ति विधि में अधिकार विधि का संग्रह हो जाता है फल संबंधी विधि उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि अर्थ संग्रह में अधिकार विधि हाँ उत्पत्ति प्रयोग ठीक है उत्पत्ति हाँ वह प्रयोग हाँ अर्थवाद उत्पत्ति विधि विनियोग यह विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण है उत्पत्ति विधि जो अपूर्व कर्म विधायक निरपक्ष विधि उत्पत्ति विधि है उत्पत्ति विधि में फिर अंग विधान और अलग है तो अंग विधान करने के लिए विनियोग विधि किसका किसी में विनियोग होता है विनियोग विधि के द्वारा अंगांगी भाव का निषेध होता है इसके लिए छ प्रमाण है विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण छः है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुतिलिंग ये श्रुति का तो वेद नहीं निरपेक्षर लिंग निरपेक्षर अव श्रुति है ये मीमांसा में श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या प्रमाण है जिनके द्वारा अंगांगी भाव का निश्चय होता है किस कर्म का कौन देवता अंग है कौन सा मंत्र अंग है कौन सा द्रव्य है देव मंत्र देव सामग्री द्रव्य गुण ये सब अंग होते कर्मों का तो कर्म का अंग निश्चय अंग कौन है निश्चय करने के लिए विनियोग विधि के सहकारीभूत प्रमाण प्रमाण से कोई एक यहाँ यदि प्रमाण होता तो ई सबाशादी मंत्र कर्म का अंग होते कर्म का अंग नहीं क्यों क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है जैसे इसे शाखा छिन्नति ये तो विनियोजक प्रमाण है इसे तो ऐतिहाशाखा चिन्हति श्रुति वाक्य वहाँ जैसे विनियोजक प्रमाण है ऐसा विनियोजक प्रमाण नहीं ऐसा ऐसावास्यमितम सर्वमित आदि मंत्र करके मंत्र पाठ करके कुछ कर्म करे ऐसा विनियोजक कोई प्रमाण नहीं है विनियोजक प्रमाण हो तो अंग निश्चय होगा कर्म का अंग निश्चय होने के लिए श्रुति प्रमाण हो लिंग हो वाक्य हो प्रकरण हो स्थान हो समाख्या हो छ प्रकार इस छ में से कोई प्रमाण नहीं को को है इसे त्वाईति शाखा इत्यादि इत्यादिवध विनियोजक प्रमाण अदर्शनाथ विनियोजक प्रमाण है ही नहीं कर्म का शेष कर्मांग बोधक प्रमाण नहीं होने से और दूसरी बात है प्रकरण भी प्रमाण नहीं है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण श्रुति नहीं लिंग नहीं कोई वाक्य नहीं अब प्रकरण क्या है उभयाकांक्षा प्रकरण ये प्रकरण तो ज्ञान कांड में उपनिषद आया कर्म प्रकरण ही अकर्म प्रकरण कर्म प्रकरण में ईशावासीय उपनिषद नहीं है प्रकरणांतर तो आ तो अन्य प्रकरण में उपनिषद वाक्य कर्म में कुछ है वाक्य वो कर्म के साथ क्या संबंध होगा यह ईशावासीय उपनिषद कर्म प्रकरण में नहीं है अलग प्रकरण है प्रकरणांतर अन्य प्रकरण है होने से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान इत्यादि कुछ नहीं है इसेत्वा जिस प्रकार विनियोजक प्रमाण होने से कर्म का अंग है ईषेत्व शाखा छिन्नति इत्यादिवत इत्यादि दे दिया ये दृष्टान्त को कहते व्यतिरिक्त दृष्टान्त आकाशवत सर्वगत नित्य हम आकाश के समान सर्वगत चंद्र एवं कैसे दृष्टान्त वो अन्य दृष्टान्त व्यतिरिक्त दृष्टान्त तो होता है घट जैसे आत्मा ऐसे अनित नहीं है घट जैसे अनित नहीं मतलब घट जैसे आत्मा अनित्य दे जैसे घट अनित्य नहीं आत्मा आत्मानित्य नहीं ऐसा तो अनित है किंतु घट जैसे आत्मा अनित्य नहीं है तो घट अनित है किंतु आत्मा अनित्य नहीं है ईशित्व इत्यादि मंत्र विनियोजक प्रमाण है ईषित्वादि मंत्र कर्म का अंग है किन् ईशावास इत्यादि मंत्र कर्म का अंग होने के लिए कोई प्रमाण नहीं है तो ईश्त्वा ये कर्म का अंग होगा तो क्योंकि विनियोजक प्रमाण तो है ईशावासी इत्यादि कर्म के अंग नहीं क्योंकि विनियोजक प्रमाण तो नहीं है तो ईशेत्वा और ईशावासी दोनों जो दृष्टान्त दृष्टांतिक में दिया ये व्यतिरेक हुआ ईश्त्वादि मंत्र कर्म का अंग है क्योंकि विनियोजक प्रमाण है किंतु ईशावास इत्यादि मंत्र कर्म का अंग नहीं क्योंकि विनियोजक प्रमाण नहीं है और श्रुति के वो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण श्रुति तो है इसे त्वितिश आकांक्ष चिन्नति श्रुति प्रमाण दिया ईशावासी इत्यादि के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है श्रुति प्रमाण नहीं तो लिंग हो वाक्य हो प्रकरण हो ये उसके आगे आएगा क्या लेको कहेंगे श्रुति प्रमाण नहीं बता दिया लिंग प्रमाण नहीं है ये भी बताएंगे इसलिए कोई विनियोजक को प्रमाण नहीं होने से ये कर्म का अंग नहीं है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण से पूर्णमेवा